आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग जो टॉपिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं तो पिछली बार हमने साइक्लोन पे बात की थी आज फिर हम लोग बात करेंगे वाइल्ड फायर के बारे में यानी जंगल में जो आग लगती है इसको इंग्लिश में ये भी कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर भी कहते हैं तो आप अक्सर देखे होंगे कि जब भी आप पहाड़ी के एरिया से गुजरते हैं या आपके पास में पहाड़ी हो तो अचानक सा आग दिखाई देता है और ये जंगल में लगी आग कहते हैं आग लगाए जंगल में ऐसा कहते हैं तो फॉरेस्ट फायर इसको कहा जाता या वाइल्ड फायर कहते हैं तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं कैसे लगता है और इससे क्या हानि है क्या लाभ है वो सारी बातें हम लोग आज के इस विशेष एपिसोड में समय की मांग में सुनेंगे तो आज के इस विशेष एपिसोड में वाइल्ड फायर के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राजीव हजेला जी जिनको हम बहुत समय से सुन रहे हैं अलग अलग वेरियस टॉपिक पे वो बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलसिले में बात करते हैं और डिजास्टर से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं या क्या हम लोग डिजास्टर ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं किस तरह का अवेयरनेस पूरे भारत में होना चाहिए उस विषय पे हम लोग काफ़ी चर्चा करते रहते हैं तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वाइल्ड फायर के ऊपर तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है रमेश जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग जैसे कि आज का विषय ही लिया है आपने वाइल्ड फायर के बारे में जंगल में आग जिसको कहते हैं तो वाइल्ड फायर एक्चुअली में होता क्या है किस तरह से हम उसको पहचाने की ये फॉरेस्ट फायर है या जंगल की आग है आप जैसे ठीक ही बोल रहे थे ये वाइल्ड फायर बोलते हैं या इसको जंगल की आग बोलते हैं या फॉरेस्ट फायर भी बोलते हैं और कई बार ये पुश फायर या ग्रास फायर आदि कई नामों से जाना जाता है ये तो अगर हम सिंपल भाषा में इसके बारे में बताएं तो ये एक ऐसी बेकाबू आग है जो बहुत बड़े इलाके में जंगलों में लगती है और जनरली ये मनुष्यों द्वारा या तो लापरवाही से लगती है या कई बार जानबूझकर कर लगाते हैं लोग इसको जंगलों में अपने फ़ायदे के लिए और कई बार ऐसा भी नोटिस में आता है कि जब आसमान में बिजली कड़कती है तो जो उससे स्पार्किंग सी होती है तो उसके द्वारा भी जंगलों में फायर जो है वो अपने आप लग जाती है और इसकी खासियत रमेश ये है कि ये एक्चुअली अन रहती है जनरली जो अच्छा। तो की जंगल के इलाके हैं तो ये धीरे धीरे लगते लगते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ये कई दिनों तक या कई हफ्तों तक चलती है और इसमें पूरे, पूरे पूरे नीलों तक फॉरेस्ट जो है वो पूरे नष्ट हो जाते हैं फॉरेस्ट लाइफ खत्म हो जाती है तो ये काफी एक भयानक डिजास्टर है तो इससे इलाके में बहुत ज़बरदस्त नुकसान होता है और जनरली इसका एक सीज़न होता है रमेश जी अच्छा ये नॉर्मली फरवरी से मिड जून तक है जब बहुत ज़्यादा एटमोसफियर गर्म होता है और इलाके में ड्राइनेस रहती है तो ये बड़ी आसानी से फैलती है और इससे वाइल्ड फायर से पूरे जंगल में जो इकोसिस्टम है या उसकी बायोडायवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं इसमें जानवर हैं इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं बैक्टीरिया हैं प्लांट है ट्री है वाटर है रॉक्स है मतलब तो तो सभी कुछ वो ख़त्म कर देती है अच्छा और इससे पानी और वहाँ हवा तक बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है तो एक ये बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही एक भयानक डिजास्टर माना जाता है जो कि जैसे मैंने बताया जनरली जो है ये मनुष्यों की लापरवाही करीब 95 परसेंट ये मनुष्यों की लापरवाही से हमारे देश में या और कहीं ये लगता है ये हम्म जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया और अक्सर हम लोग शायद बचपन की बातें मुझे याद आ गई जैसे आप बता रहे थे लापरवाही से ये आग लगती है तो हम लोग बहुत छोटे थे शायद मैं फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे उस समय और हमारे जहाँ हम लोग रहते थे मुंबई के पास में थाना डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया आता है अंबरनाथ और वहाँ पर कुछ पहाड़ी एरिया बहुत ही नज़दीक हम हम लोग जहाँ रहते थे और हम नदी भी छोटे छोटे हुआ करता था वहाँ पर हम लोग कभी कभी दोपहर में स्कूल से बारह बजे आने के बाद खाना वाना खा के एक दो बजे निकल जाते थे दोस्तों के साथ और वहीं नहाना अगर घूमना वगैरह कभी कभी बुक्स भी ले जाते थे पढ़ने के लिए ऐसे ही तो उस समय वो चीज़ें जो हैं हम लोग देखते थे कि बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे उसमें ये आग लगी होती थी तो हम लोग कभी कभी डर के वापस आ जाते तो ये उसी का शायद आप बता रहे थे कि किस तरह से आग लगती है जंगलों में बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा मैं आपको मैं अपना भी एक्सपीरियंस आगे बताऊंगा मैंने भी इसको लाइव देखा हुआ है अपनी नौकरी के दौरान रिमोट एरियाज नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर समय की मांग इस कार्यक्रम को हम लोग सुन रहे हैं और हमारे साथ राजीव हजेला जी हैं जैसे कि वाइल्ड फायर के बारे में बातचीत हो रही है तो उसमें वाइल्ड फायर क्या होता है जंगल में आग क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ी सी बातें जानकारी में सुना आइए आगे एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे कि जंगल में आग कितने प्रकार की होती है देखिए जंगल में जनरली जो है वो ये जंगल की आग तीन प्रकार की होती है और इसमें हम सबसे पहले जो है उसको ग्राउंड फायर बोलते हैं इसमें जो जमीन के ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है उसमें ये लगती है अच्छा। और ये स्लो बर्निंग फायर है धीरे धीरे जलता रहता है और मीलों तक तो ये फैलती है इसमें जमीन पर जितना भी कचरा या कोई भी वेजिटेशन है वो पूरा की पूरा जल जाता है वहां पर और दूसरे प्रकार की जो फायर होती है उसको हम सरफेस फायर बोलते हैं इसमें जमीन के सरफेस के ऊपर जो कुछ भी पड़ा होता है जैसे पत्तियां हैं ब्रोकन कोई टहनिया है या कोई और प्लांट्स के गिरे हुए मटेरियल हैं तो वो पूरा की पूरा जलता है और ये ये तेज जलने वाली फायर होती है मतलब पत्तियां वत्तियाँ सब सूखी होती हैं तो वो और जो तीसरी किस्म की फायर है ये बड़ी भयानक फायर कहलाती है इसको क्राउन फायर बोलते हैं ये आपने शायद लाइफ तो इसको नहीं देखा होगा किसी ने जनरली मगर ये हम लोग टी वी के ऊपर कभी इंसिडेंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज वगैरह में तो ये इसकी फ़ोटो आती है इसमें बड़ी बड़ी फेम फ्रेम्स के साथ जो ऊंचे-ऊंचे दरखत होते हैं पहाड़ों के ऊपर पाइन ट्रीज़ हो गए या और कोई ट्रीज़ हो गए तो वो बहुत तेज जलते हैं और ये आग जो है ये एक ट्री टॉप से दूसरे ट्री टॉप पर फैलती जाती है और हवा का झोंका जहाँ पर है वहाँ ये बहुत तेज फैलती है तो ये इन तीनों प्रकार की जो आग है इसमें सबसे खराब और सबसे फास्ट आग जो है वो ये क्राउन फायर कहलाती है तो इसमें जो मैं अभी आपको बोल रहा था मैं आपको बताऊं मैं अपनी नौकरी के दौरान मैं नॉर्थ ईस्ट में काफी रहा हूँ अच्छा हा, हा, हा। तो मैंने अपनी आँखों से रिमोट एरियाज में खास करके मैं मेघालय में रहा गारो जिया हिल्स और मिजोरम में भी मैं रहा रिमोट एरियाज में लुंगलेजोल और आगे के इलाकों में तो वहां पर इसमें लोग लोग जो हैं वो आ, वहां पर जनरली ये बांस की खेती होती है मतलब बांस लोग लगाते भी हैं और जंगली तौर से भी बांस लगा होता है वहाँ पर तो ये क्या करते हैं लोकल जो है ये पूरे पूरे जंगल में आग लगा देते हैं और वो सब जल के राख हो जाता है फिर उसमें जूम कल्टीवेशन करते हैं ये अच्छा। उसमें थोड़ा बहुत ये बीज डाल देते हैं मक्की का या कोई और बीज जो भी है इस इलाके में पैदा होता है बीज डाल देते हैं तो जब ये जल के पूरा राख हो जाता है तो फिर ये बीज डाल देते हैं तो उसमें खेती करते हैं तो मैंने खुद इसको जलते हुए अपनी आंखों से खास करके ग्राउंड फायर और सरफेस फायर जो है ये मैंने नॉर्थ ईस्ट में अपने इलाके में देखा है तो ये काफी जंगलों का नुकसान करती है, मगर अब वहां पर जूम कल्टीवेशन एक वहां का लोकल्स जो हैं वो करते है, वो, उनका एक तरीका है। अच्छा हाँ। जी राजू जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि जंगल में आग कितने प्रकार की होती है अलग अलग टाइप के आग लगते हैं और उसके पीछे का कारण भी आपने बताया एक और साथ में सवाल ये आता है कि आ, ये जो जंगल में आग है ये इसका मुख्य कारण क्या होता है किस लिए आग लगती है या आग लगाया जाता है देखिए इसमें जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन तो में जब मैं बता रहा था तो मैंने बताया आपको कि जंगलों में आग लगने का जो मुख्य कारण है वो मनुष्यों के द्वारा लगती है ये जैसे कई बार जल्दी सिगरेट लोग छोड़ देते हैं लापरवाही में या कोई कैंप फायर वगैरह में लोग जाते हैं तो वहाँ पर कोई आग की चिंगारी रह जाती है या कई बार जो आ, आ, मतलब लोग जो हैं वो आरसन या लूट करने के लिए या कई बार खेती करने के लिए आग लगाते हैं कई बार आतशबाजी अगर आसपास के इलाकों में हो रही है तो उसकी चिंगारी से लगती है या फिर इंजन से कोई वहाँ मान लीजिए जनरेटर चलते हैं तो उससे कोई चिंगारी निकली तो वहाँ होती है और कई बार लापरवाही में लोग कचरा वगैरह आदि दिलाने जला देते हैं पत्तियाँ जला देते हैं तो अनकंट्रोल उसको रखते हैं तो फायर जो है वो धीरे धीरे फैल के और एक बड़ा भयानक रूप ले लेती है और जो दूसरा इसका कारण है जैसा मैंने जिक्र किया था कि जब बार, बारिश या बादल में बादल गरजते हैं और लाइटनिंग होती है तो उस समय भी आसमान से जो लाइटनिंग की चिंगारियाँ से निकलती हैं उससे भी जंगलों में आग लगने के एग्जाम्पल होते हैं या हमारे देश में तो ऐसा नहीं है मगर जहाँ कहीं वॉल्केकैनोज हैं जंगलों में और एक्टिव वॉल्के हैं जो जो उससे लावा निकलता है राख निकलती है या उसकी चिंगारियाँ जो निकलती हैं वॉलनों से तो उससे भी जंगलों में आग लगती है और अभी जो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अभी कुछ पिछले कुछ दशकों में इनके इंसिडेंट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि अभी पूरे हमारे धरती के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज और ये जो हो रहा है एल नीनो इफेक्ट हो रहा है जिसमें मौसम का बड़ा बदलाव हो रहा है तो उसकी वजह से भी काफ़ी जंगलों की आग की घटनाएँ है जो हैं वो पूरे विश्व में बढ़ रही हैं और हमारे देश में भी आप देखिए बराबर हर सीज़न में हम लोगों को सुनने में आता है कि हमारे हमारे देश के जंगलों में भी आग लग रही है बराबर लग रही है जी राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से ये मुख्य कारण आपने बताया आग लगने का अलग अलग वैरायटी ऑफ कारण हो सकते हैं और इसमें कई बार मनुष्य की गलती भी हो सकती है नेचर की भी हो सकती है किस तरह से जंगल में आग लगता है उसका मुख्य कारण आपने बताया चलिए और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसके बारे में जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर मिलते हैं राजीव जी से सुनेंगे आगे इसी विषय पर आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 एफएम समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो नील हट जंगल जीवन जंगल जीवन जग मगत जंगल जीवन जग मत जगह I'm a legend. सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो फोर 90.4 एफएम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं राजीव जी से बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे कि वाइल्ड फायर क्या होता है जंगल में आग का मतलब क्या होता है किस प्रकार के होते हैं और इसका मुख्य कारण क्या है वो हमने जाना लेकिन अभी आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जो ये जंगल में आग लगती है जंगल में आग से क्या असर होता है अगर जंगल में लग जाती है आग तो उसका असर क्या होता है जंगलों से जंगलों में जो आग लगती है इससे बहुत ही खराब असर होता है पूरे जंगल के बायोडाइवर्सिटी पर पूरी उसकी एकोलॉजी पर और इसमें अगर कोई वहां पर घर हैं गांव हैं या कोई वाइल्ड लाइफ है या कोई, कोई आसपास खेती हो रही है ये पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है और जिन जिन इलाक़ों में ये जंगल में आग लगती है उसका पूरा सॉयल जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है इसमें जैसे कोई आप देखते हैं जंगलों में हमेशा जानवर वगैरह Uh, animals, वो सारे होते हैं, तो हैं और, है, है और एनिमल्स, पूरे पूरे बर्ड्स तो जैसे ही आग शुरू हुई तो फिर एनिमल्स पलायन कर जाते हैं सेफ एरिया में तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जो वहाँ पर जितने भी प्लांट ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से जल जाते हैं और बिल्कुल बंजर हो जाता है तो वहां पर जो जानवर हैं उनके खाने के लिए चरने के लिए घास या कोई और ऐसी चीज रही नहीं जाती है नहीं। और चूंकि इतना धुआं आग होती है तो उस इलाके की जो हवा है वो भी आ, सांस लेने के लायक नहीं रह जाती है और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जब इसको हमारे फायर फायर फाइटिंग की टीम जब वहाँ पर जाके आग बुझाती है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का छिड़काव किया जाता है तो उससे जो है ये सोयल इरोजन तक हो जाता है उसे एरिया का और सोयल ही हो जाता है नहीं, नहीं, नहीं। तो ये काफी ऐसे नुकसान है जिससे कि मतलब इन, इनका कोई अंत नहीं है जैसे मैं बोलूं आपको और कई बार तो ऐसे इंसिडेंट आते हैं कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उनकी जाने भी काफी चली गई है और इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको धुएं से और जो ऐश फैलती है उससे काफ़ी एयर पॉल्यूट हो जाती है तो उससे उनकी हेल्थ पर सालों साल तक उसका असर रहता है बाकी काफ़ी जो है वो, वो उनको मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वहां पर कई बार तो ऐसी नौबत आ जाती है रमेश जी कि उस इलाके में मान ली कोई पर्टिकुलर एनिमल्स या बर्ड्स की स्पीशीज हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती हैं तो उनके एंस्टिंट होने का भी खतरा होता है तो ऐसा भी देखा गया है कि मतलब जंगल में आग लगी तो पर्टिकुलर एक वैरायटी के एनिमल्स या बर्ड्स या कोई और स्पीशीज थी एनिमल्स की तो वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई खत्म हो गई मर गई तो वो फिर बाद में और कहीं पाई नहीं जाती है तो ये कुछ ऐसे नुकसान हैं जो जिनकी भरपाई करना ही संभव नहीं होता है नहीं। और बड़ा बड़ा मतलब ये ऐसा नुकसान है जिसको कि सालों साल तक इसकी कोई भरपाई नहीं की जा सकती है इसीलिए इसको एक बड़ा भयानक डिजास्टर माना जाता है जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि जंगल में आग लगने से क्या क्या होता है वो हमने आपसे अभी जाना आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि जंगल में आग लगता है तो काफी नुकसान भी होता है और काफी डेंजरस भी होता है और आग से बहुत सारे हमारे जो हीट बढ़ जाती है गर्मी बढ़ जाती है साथ ही साथ बहुत शरीर को जो है नुकसान होता है आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे देश में जैसे कि जंगल में जब आग लगती है तो इससे क्या नुकसान होता है हमारे भारत देश में हमारे देश में अगर लेटेस्ट रिपोर्ट की मैं चर्चा करूं तो 2015 में जो फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें करीब 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है हमारा जो हमारा टोटल कंट्री का जोग्रफिकल एरिया का इक्कीस परसेंटेज है इतने भाग में हमारे यहाँ फॉरेस्ट हैं और इसमें हमारे काफी अलग अलग किस्म के डेंस फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिकल साउथ में में और में हिमालयस रीजन रीजन और अलग-अलग किस्म के फॉरेस्ट हैं तो हमारे देश में भी ये एक बहुत कॉमन फिनमना है फायर लगने का मगर थोड़ा सा ये है की हमारे यहाँ फॉरेस्ट फायर को मीडिया कवरेज इतना नहीं मिलता है हम्म हम्म जिसके बारे में मीडिया में बहुत कम खबर आती है फायर इतने रिमोट एरियाज में लगती हैं कि वो मीडिया में पता ही नहीं लिख पाता है जब बहुत ज्यादा फैल जाती है तो शायद नोटिस में आता है हुँ. और जो हमारे आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर सीजन में जैसे मैंने बताया आपको कि फरवरी मिड से लेकर जून तक आ, ये सीजन होता है इनका तो करीब बीस हजार छोटे या बड़े फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स हमारे यहाँ हर साल रिकॉर्ड हो रहा है मतलब आप इमेजिन करिए कि कितनी आग हमारे जंगलों में लग रही है अलग अलग प्रदेशों में और इसमें ये भी देखा गया है कि 95 परसेंट से ज्यादा जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो मनुष्यों की लापरवाही से या मनुष्यों के द्वारा लगाने से हो रहे हैं और इसमें जो हमारा कई बार ये भी नोटिस किया गया है कि जो कई बार जैसे मैं आपको बता रहा था कि जूम कल्टीवेशन के लिए करते हैं तो कुछ लोग जो है वो जंगलों में आग नई घास उगाने के लिए लगा देते है कहीं पर ये जैसे वहाँ जंगलों से नॉन वुड आइटम्स को कलेक्ट करते हैं आपने सुना होगा कि शहद है या कोई लकड़ी है या कोई सीड्स हैं जंगली जिनको कलेक्ट करके बेचा जाता है तो उसको भी बटोरने के लिए लोग लगा देते हैं अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो हमारे पिछले कुछ सालों में देश में उन्नीस में उत्तराखंड में आग लगी आग के कई इंसिडेंट हुए जिसमें तीन दशमलव सात पांच लाख हेक्टेयर जमीन जो थी या जंगल जो थे वो हमारे प्रभावित हुए थे तो काफी ये बहुत ही बड़ा हमारा वाइल्ड फायर का जो था एक हादसा हुआ था उसके बाद 1999 में गंगा यमुना का जो रीजन था द्वाब रीजन उसमें अस्सी हजार हेक्टेयर जमीन में जंगल में आग लगी थी उसके बाद 2008 में मालाघाट एरिया है महाराष्ट्र में आपने सुना होगा नाम उस एरिया में करीब दस हजार हेक्टेयर के क्षेत्र में जंगलों में आग लगी और 2010 में आ, हिमाचल प्रदेश में ये करीब उन्नीस हजार हेक्टेयर में जो थी वो लगी थी और हमारे देश में जैसा मैं जिक्र कर ही रहा हूं आपसे कि हर साल हर सीजन में सिक्किम हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वगैरह या और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में बराबर वाइल्ड फायर के इंसिडेंट होते रहते हैं। राजीव जी काफी अच्छी बात है आपने बताया कि हमारे पूरे देश में किस तरह से जंगल में आग लगने से क्या क्या नुकसान होता है उस पर आपने बताया और हम लोग कभी कभी इन चीज़ों को देखकर भी अनदेखा हो जाते हैं क्योंकि ये आग लगती है तो बड़े पैमाने पे होते हैं व्यक्ति का काम नहीं होता कि उसे बुझाया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार या फिर सरकारी जो टीम होती हैं उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं या उनके प्रयत्न से ये कम हो सकता है ये इसीलिए जानना भी जरूरी है कि किस तरह का आग जो है लगता है तो क्या करना चाहिए किन से संपर्क करना चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं इसी सवाल को एक लेना चाहूँगा हाल ही में जो है 2016 में भी कहीं बहुत सारे जगहों पे अलग अलग जगहों पे ये जंगल में आग लगी थी इसके बारे में अगर आपके पास कोई खास बातें हो तो जरूर बताइए रमेश जी ये आप सबने पेपर में पढ़ा होगा टीवी में भी देखा होगा इस साल जो हमारा समर सीजन था उसमें उत्तराखंड में और हिमाचल में वाइल्ड फायर के काफी घटनाए हुई थी जिसमें हिमाचल प्रदेश में करीब साढ़े चार हज़ार हेक्टेयर एरिया में जंगलों में आग लगी थी और उत्तराखंड में भी मई वगैरह में करीब तीन हज़ार से ज़्यादा हेक्टेयर के एरिया में कई इलाकों में आग लगी है और इसमें काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ है और लगातार जो है वो 2013 से लेकर 2016 में लगातार हर साल जो है वो जंगलों में आग लग रही है और हजारों करोड़ का कर नुकसान हो रहा है हुँ, हुँ, हुँ. और इसमें जो आंकड़े बताते दशमलव एक सात परसेंट से ज्यादा जो हमारे जंगलों में आग लग रही है वो बहुत सीवर डैमेज कर रही है हुँ, हुँ. मतलब कुछ तो आग लगती है जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है मगर जो ये छः दशमलव एक सात परसेंट जो है वो सीवर डैमेज हमारा क्षेत्र का हो रहा है और इसको बुझाने में भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं और कई कई बार तो महीनों लग जाते हैं और हज़ारों जो है लोग इसको बुझाने में लगते हैं एयर फोर्स को एनडीआरएफ को आर्मी को कई बार फायर फाइटिंग वालों को सबको लगाया जाता है तभी कहीं किसी तरीके से काबू कर पाते हैं जी।, जी आपने काफी अच्छी बात बताया कि किस तरह से ये कहीं भी लग जाती है आग आग का कोई भरोसा नहीं किसी भी समय और किसी भी इंसिडेंट से हो सकता है लेकिन सतर्क रहना बहुत जरूरी है और अपने आप को जो है पहले बचाना चाहिए और कुछ जानकारियां भी जरूर होनी चाहिए जैसे कि कहीं भी आग, आग लगती है तो सरकार की तरफ से भी कई बार कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिए जाते हैं कि भाई आग लगने से आपको क्या करना है किस तरह का इस्तेमाल करना है क्या अटेंशन देना है वो सारी बातें हम आगे सुनेंगे तो चलिए दोस्तों और भी बहुत सारी बातें इसी विषय पर हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्कते रहो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 राधेनो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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग आज बात कर रहे हैं वाइल्ड फायर के बारे में फॉरेस्ट फायर के बारे में और राजू जी काफी अच्छी जानकारी हमें दे रहे हैं वर्तमान समय से भी अवगत करा रहे हैं और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे देश में वाइल्ड फायर से कैसे हम जंगल में आग लगती है तो इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से किन किन पॉलिसी को बनाया गया है रमेश जी जो फॉरेस्ट या जंगलों से संबंधित इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री में तो वो कॉन्क्रेंट लिस्ट में आते हैं संविधान के नहीं, नहीं, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली इस विषय पर पॉलिसीज लेट डाउन करती है और लॉज बनाती है और जो राज्य सरकारें हैं वो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करती हैं और फा, वाइल्डफायर्स के बचाव के लिए या उसको कमी करने के लिए जो बेसिक जिम्मेदारी है या प्राइमरी जिम्मेदारी जिसे बोलते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है मगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है पॉलिसी लेट डाउन करती है और हमारे देश में ये काम जो है वो केंद्रीय सरकार की तरफ से नेशनल एनडी एनडीएमए एन डी एम नेशनल डिजानेजमेंट अथॉरिटी जो है वो सुपरवाइज करती है और मगर ये अभी तक हमारे जो देश में स्टेट्स में जो जंगल की आग रोकने के लिए कोई ऐसा सेपरेट डिपार्टमेंट या कोई ऐसा सेपरेट महकमा नहीं बनाए जो नॉर्मल हमारा जो फॉरेस्ट का स्टाफ है जो और भी एक्टिविटीज़ को देखता है कंट्रोल करता है वही जंगलों की आग को हैंडल करता है आज आज के तारीख में हमारे यहाँ और केवल ये होता है कि जब सीज़न आता है जंगलों में आग का तो उस दौरान में कुछ फायर वॉचर्स को टेम्प्रेरी जॉब पर लगाया जाता है रखवाली करने के लिए या बचाव करने के लिए तो वो शायद इतना सफिशियंट नहीं है और केंद्रीय सरकार की तरफ से हमारी आप जानते होंगे एक और है जिसके मंत्री हैं आजकल प्रकाश जावेडकर साहब हैं तो उनका मंत्रालय जो है वो इसके फॉरेस्ट कंजर्वेशन और प्र, प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेदार है इसमें इनका एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिविजन है जो मॉडर्न फॉरेस्ट फायर कंट्रोल मेथड्स को इस्तेमाल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को प्रोत्साहित करते हैं सपोर्ट करते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और आपने एक और चीज़ सुनी होगी कि गांव लेवल के ऊपर हमारे कंट्रीज में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी होती है हर गांव में जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और कंजरविशन को सुपरवाइज करती है लोकल एरिया में मगर अगर हम ये कहें तो हमारे देश में कोई ऐसा फायर का डिटेक्शन का सप्रेशन का या फायर से होने वाली एकोलॉजी पर नुकसान का कोई ऐसा कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च का कोई ऐसा ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं हुआ है और इस विषय में जो है डेफिनेटली हमारे देश में फॉरेस्ट फायर और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में सुधार की ज़रूरत है काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय रहा है कि एक हमारे कंट्री में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं मगर अभी तक मेरी जानकारी के अनुसार शायद ये अभी तक ऑफिशियली खुला नहीं है इसका मकसद यही था कि ये इसके डिफरेंट सेंटर देश में प्रभावित इलाकों में इस्टेब्लिश किए जाएं और वहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग जो जंगलों में बेकाबू आग लग जाती है उसको प्रिवेंट कर सकें और uh, जो मैं देख रहा था जो इसमें आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारे uh, जो फॉरेस्ट गार्ड है वो 80 हेक्टेयर के ऊपर एक फॉरेस्ट गार्ड है तो ऐसे ये ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो वनों की रक्षा या फायर को प्रिवेंट करना शायद जो है वो इतना सक्षम नहीं हो सकता एक आदमी के लिए ऐसा करने के लिए तो इसमें काफ़ी हमारे देश को आगे प्रगति करने की ज़रूरत है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लाने की ज़रूरत हो ज़रूरत है ताकि हम लोग जो हैं ये जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है जो जंगल हमारे हैं वो उनका हम लोग उनको कंजर्व कर सकें उनको बचा सकें उनको नष्ट होने से तबाह होने से रोक सकें मैं जी राजू जी काफी अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह से वाइल्ड फायर से निपटने के लिए क्या पॉलिसीस है वो सारी बातें आपने बताया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि वाइल्ड फायर को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है किस तरह से इसको रोका जा सकता है उस विषय में आपसे जानकारी चाहिए देखिये जंगल में जैसा मैंने बताया कि नाइन्टी जो है वो आग मनुष्यों की या तो लापरवाही से या जानबूझ के लगती है तो अगर हम लोग कुछ सचेत हो जाते हैं और कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं सावधानियां लेते हैं तो जो हमारे देश में हजारों करोड़ रुपए का हर साल जंगलों में आग लगने से नुकसान हो रहा है जो कि खाली लकड़ी की कीमत है तो इसको डेफिनेटली हम बचा सकते हैं कम कर सकते हैं और अगर हम फॉरेस्ट इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी की बात करें तो रमेश जी शायद इसकी भरपाई तो हजारों साल में भी संभव नहीं है क्योंकि तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो उपर, जो पृथ्वी के ऊपर टॉप सॉयल है उसका कुछ सेंटीमीटर बनने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। एक बार अगर नष्ट हो गया तो हजारों हजारों साल के बाद वो जाके रिस्टोर हो पाता ये इतना लंबा समय का है तो इसलिए ये जरूरी है कि हम सब इसके बारे में अवेयरनेस रखें और अपने लेवल पे जरूर ये कोशिश करें कि जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है जंगल हम जिसको बोलते हैं उसका कम से कम नुकसान हो तो कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको मैं जिक्र कर रहा हूँ तो वो हम जरूर ले सकते हैं अपने लेवल के ऊपर जिससे कि ये वाइल्ड फायर से बचा जा सकता है तो इसमें तो ये है देखिए कॉमन सेंस वाली बात है कि जब भी हम किसी जंगल एरिया में जाते हैं तो जो वहाँ लोकल रेगुलेशंस हैं या जो लोकल सावधानियां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हैं हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करें और अगर हम उस एरिया में हमको कभी जो कोई चीज़ जलाने की या कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम उन उनका नियमों का पालन करके करें वेदर कंडीशन का हम ध्यान रखें हवा अगर चल रही हो तो उस इलाके में तो बिल्कुल भी हम कैंप फायर वगैरह या फायर पत्ती हत्ती जलाने का जो काम करते हैं वो बिल्कुल ना करें और अगर कभी हम फायर जलाते भी हैं तो पूरा ध्यान रखें कि फायर फैले नहीं दूसरे एरियाज में और कोई ऐसा जो कम्बस्टबल मटेरियल है उसको बिल्कुल ना जलाया जाए और खाली पत्ती या कोई वुड्स वगैरह छोटा मोटा अगर जलाते हैं आपने सुना होगा कि सिगरेट वगैरह जैसे लोग लापरवाही में पी के फेंक देते हैं उसको पूरी तरीके से बुझाते नहीं है तो अगर हम इसको भी इस सावधानी को भी ध्यान से करें तो शायद हम ऐसे इंसिडेंट्स को बचा सकते हैं दूसरा ये है कि जो हमारी यंग जनरेशन है बच्चे हैं हम उनको स्कूलों के माध्यम से और अपने घर में पेरेंट्स भी जो हैं वो फायर प्रवेंशन के बारे में ख़ास करके जो जंग, जंगलों के आसपास जो लोग रहते हैं वो जो जिनका रोज का वास्ता पड़ता है उस इलाके में तो उनको हमें बच्चों को भी एजुकेट करना चाहिए उनको भी सेफ्टी प्रकॉशन बताना चाहिए ताकि बच्चे भी इसके बारे में सचेत हो हो सके तो मैं मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसा इंसिडेंट फा इंसीडेंट है जंगल में आग लगने वाला जिसको निश्चित रूप से रमेश जी प्रिवेंट किया जा सकता है और इस थोड़ी सी अगर हम इसके बारे में जानकारी रखें और थोड़ी सी सावधानियां कॉमन सेंस वाली अगर हम फॉलो करते हैं तो ये जो खतरनाक घटनाएं हैं हम उससे बच सकते हैं और जो हमारा जंगलों में होने वाला जानमाल का नुकसान है बायोडायवर्सिटी का नुकसान है वो सारा की सारा रमेश जी बिल्कुल हम उसको रोक सकते हैं और मैं तो यही कहूंगा कि ये हम लोग ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हम सब मिलके ये कोशिश करें कि हम इस प्रॉब्लम का पार्ट ना बने जी जी जी बल्कि हम इस प्रॉब्लम का सलूशन बने तो वो हम तभी बन सकते हैं जब हम लोग पूरी सावधानियां बरतें लोगों को एजुकेट करें और हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि जंगलों में आग लगे और जंगलों का नुकसान हो और सरकार के इस काम में हम लोग मदद करें जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम लोग वाइल्ड फायर क्या है वो जान रहे हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है और एक बहुत अच्छी बात आपने बताया अभी कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे आग लगे या आग को बढ़कावा मिले तो वो ध्यान रखना है हम अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी भी रखें और उसको रोकने में सक्षम भी रहें ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए तभी हम जो है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को हमेशा की तरह आप एक संदेश एक मैसेज जरूर दें उन्हें इस विषय पर मैं सभी श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि आप अगर अफेक्टेड एरियाज में जाते हैं या इफ़ेक्टेड एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काफ़ी सावधानियाँ वहाँ पर पूरी आ, देखने को सुनने को मिलती हैं बोर्ड लगे हुए होते हैं और आ, लोकल मीडिया में भी और लोकल वहाँ पर आ, हर किस्म से जो है इनकी जानकारी प्रोवाइड की जाती है तो ऐसे सारी सावधानियों का आप लोग ज़रूर पालन करें और ऐसी कोई भी लापरवाही ना करें जिससे कि आपकी आप जो हैं वो इस समस्या में एक पार्ट बन जाएं और आप चाहते हैं तो एजुकेट करिए लोगों को अपनी तरफ से बताइए ताकि अवेयरनेस क्रिएट करिए आप अपने लेवल पे ताकि हमारी जो ये जंगल हमारे देश के हैं वो सुरक्षित रहें क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब जब हमारा ग्रीन कवर ही नष्ट हो जाएगा तो फिर जीवन क्या रहेगा धरती के ऊपर तो हम किसी भी कीमत पे अपने जंगलों को नष्ट होने से बचाए राजू जी बहुत ही अच्छी बातें आपसे हुई और बहुत ही अच्छा संदेश भी आपने दिया कि किस तरह से हमें इन जंगलों में जो आग लगती हैं उसमें कैसे हमें कंट्रोल करना है और अपनी तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आग लगे तो चलिए आज के इस एपिसोड में समय की मांग में आपने वाइल्ड फायर के बारे में जंगल में आग जो लगती है उसके कई कारण बताएं उसके कई प्रकार बताएं उसका मुख्य कारण भी आपने बताया और क्या असर होता है मनुष्यों पर और समाज पर या फिर हमारे पर्यावरण पर उस विषय में भी आपने बताया और वर्तमान समय में आ, कौन कौन सी जगह पे इस तरह के बड़े घटनाएं हुई उससे भी अवगत कराएं और भारत सरकार की क्या पॉलिसीस हैं उसके बारे में भी आपने बहुत ही अच्छी बातें बताएं तो मैं चाहूँगा कि हमारी सभी लिसनर्स जो हैं इनमें से जो बातें उनको अच्छी लगती हो उन्हें नोट करके रखे और समय पर इन चीज़ों को करिए भी और मैं चाहूँगा कि सबको इसके बारे में बताए भी ताकि समाज में एक अवेयरनेस फैलें जागृति फैलें तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर अगले एपिसोड समय की मांग में कुछ नए विषय पर हम बात करेंगे राजीव जी से हमें और राजीव हजिला जी को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 एफएम प्वाइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कते रहो बांधलो प्रभु को बांध लो प्रभु को सांसों के तार में दिल में बसालो दिल में बसालो बुला लो सकार में Sajan, gul-e-gulzar me, gul-e-gulzar me, gul-e-gulzar me, gul-e-gulzar me, gul-e-gulzar me, gul-e. पाया है शिव सावरिया तिरसठ जन मुझसे प्यासी नजरिया अब जाके पाया है शिव सावरिया के बिछाई है राहों में ले लो हमें भी अपनी बाहों में पधारो पधारो पधारो पधारो, पधारो जी पधारो पधारो जी मुर्ब सा गुलजार में गुले गुलसार में हा गले गुल गई हमें आपकी जुदाई हा, हा, हा काशी करवटों में जाने भी दमाई तड़ गई हमें करवटों में जाने भी कमाई हो तुम्हें ढूंढते थे काम था नूजा फूलों से हमने पत्थरों को पूजा सोमनाथ मेरे पधारो अंबरनाथ मेरे पधारो सबनाथ पधारो जी गुले गुलजार में गुले गुल गुल हा गुल गुल गुल गुल